अभी एक बुद्धि एकुद्धि एक बुद्धि विषय एक प्रयत्न क्षेत्र अभागम अक्रम अवर्ण बौद्धम अन्त्यवर्ण प्रत्यय व्यापार उपस्था पर एक पद विभाग नहीं है उसमें वर्णन नहीं हुई क्रम नहीं वर्ण का उच्चारण होता है श्रवण होता है किंतु अनादिदाज व्यवहार वासना से युक्त होकर के लोक बुद्धि से कहते हैं एक पद प्रतीय सिद्धवत सांपत्तिवत्ता एक पद तथा संकेतबुद्धित प्रविभाग बुद्धि संकेत से विभाग होता है अलग अलग एवं जातीय को अनुसंहार एक अर्थ से वाचक अच्छा इतने वर्ण इसी क्रम से मिलन होने पर एक अर्थ का वाचक होता है तीखा लिया है संवादन संप्रति प्रत्याय संवादन बुद्धा पदम प्रतीयते वृद्धा संवादन प्राचीनों के सम्मति है ऐसे पद की प्रतीति होती है एक तदुतम बोति ये इसके द्वारा क्या कहा जाता है स्पष्ट करते अस्थि कस्िद उपाधि ये उपाधेयन संयुज्यते युजते च उपाधि कोई उपहितक उपाधियुक्तक उपधेय कहते हैं उपधेय के साथ जिसका संबंध हो वियोग हो उपाधि है यहाँ लाक्षादी लाक्षादी लाक्ष से युक्त तो होने पर स्फटिक लाभ दिखते हैं त्र तद्वियोगे स्फटिक स्वाभाविक सबन रूपेण प्रकाशत लाक्षा का का को उसका लाक्षादीपन स्टीकमणि स्वाभाक सधधवल है इति युक्त है पद प्रत्यय से तो प्रयत्न भेद तो ध्वनि भेदोपनीत अन्दा तथा चादा तो सादृश्य दोष विचितया कुतो प्रत्ययजनक तो निपालन प्रद्दा स्फटिका में लाक्षादि उपाधि है जिसका संयोग वियोग होता है स्फटिक से वियोग होता है स्फटिक में संयोग होता है रुपादि का वियोग होने पर स्फटिका में स्वच्छता का होता है इस प्रकार पद भी निरुपाधि पद की प्रतीति होनी चाहिए यदि उपाधि का वियोग हो किंतु पद प्रत्य तो पद का जो सत्य ज्ञान होता है प्रयत्नभेद उपनीत ध्वनि विरात प्रयत्न विशेष से उपनीत है उत्पन्न होता है ध्वनि विशेष प्रयत्न विशेष से उत्पन्न होता है ध्वनि विशेष से पद ज्ञान होता है अन्य तो अनुत्पादा अन्य किसे नहीं विभिन्न विशेष प्रयत्न से ध्वनि से ही उत्पन्न होगा पद ज्ञान तथ्य ज सदा साधो रुचि होते हैं गौ तो ग है गगन में ग है विभाग में ग है गर्ग में है बहुत पद के साथ सादृश्य है ही सादृश्य दोषयुक्त है ही इसलिए वर्णात्म नहीं व प्रत्ययजनकत्व वर्ण रूप से ही प्रत्यय ज्ञान जनकत्व तो होगा पद रूप से नहीं कृत्वनिरूपाधि तो तो पद से तथा उपाधि के बिना ये प्रयत्न विशेष रूप उसके बिना कवलपद काके होगा यहाँ ध्वन सबदशात्म विपरयास उपलब्धकतेषा विपरियास उपाय पदर्शित ज्ञान से, से चाधेय लोके ध्रुव उप्लबृशात्मा शब्द से ध्वनि उच्चारण करते समय विभिन्न शब्दों में एक प्रकार ध्वनि है वो ध्वनि ही विपर्यास है त्रांति तो के कारण है समान समानात्मक समान प्रकार शब्द से ध्वनि होने से भ्रांति हो जाती क्या कहते हैं उपलम्भक ने विपर्यास से कारणम और एक विपर्यास कारणम उपलम्भकम उपलम्भ के श्रवण इंद्रिय ध्वनियों के भ्रांति का कारण है प्रवण इंद्रिय श्रवण इंद्र से कभी एक प्रकाश नहीं एक वर्ण कहते अन्य प्रकाश नहीं पड़ता है कहते तो समय स्पष्ट नहीं हो तो कुछ कहेंगे सुनने वाले को अलग सुनना तो पड़ेगा कुछ अक्षर छोड़कर बोल देंगे तो, तो ठीक ठीक उच्चारण करने पर भी में से साधस्य है तो वहाँ सोज कहा गौ कहा तो वो सुनकर के कितने उकार वाले सब साध्य तो है तो ध्वनि में इसे ब्रह्म हो जाता है श्रवण देव के कारण उपायच निपित ज्ञान सेवच बाधाएं लोक लोक द्रुगुण उपाय उपायच ये उपाय है ध्वनि इसे प्रयत्न से श्रवण होता है कि पद ज्ञान होता है नियत दर्शित दर्शित पददर्शितम ये उपाय है पदे न दर्शित पददर्शित पददर्शित पश्य पद जैसे ज्ञान होता है ऐसे ही ज्ञान होता है एक पद एक बुद्धि आदि पहले से निश्चित है पद का ये अर्थ है पद का ये अर्थ है ज्ञान सेव से यम बाधा ज्ञान की बाधा बाधा हो जाता है घाती लोक ध्रुवम उपलब्ध इसलिए अवश्य ही मिश्रण हो जाता है ब्राह्मण का पदों का य पद विभक्तवर्ण ऋषि प्रकाशते अतः स्थूलदशीलोकवर्णन पदम अभिम्यमस्व प्रकार भेदधारेदेत्या पदात्भक्तवर्णिता पद आत्मा पद शब्द स्वूप अलग अलग वर्णस युक्त विभक्तवर्णितयुक्त मनसूपयुक्त है प्रकाशत है पद जो प्रकाशमान होता है सवन होता है अलग अलग वर्ण युक्त होकर के अर्थ स्थूलदर्शी लोग वर्णान व पदम अभी मन्यमान है स्थूलदर्शी विचार नहीं करने पर स्थूलम पश्यती स्थूलदर्शी वर्ण को ही पद अमानता है घट घसर्ग है और अलग पद क्या है गौ ये एकम पदम कहते हैं गो और विसर्ग ये तीन वर्ण है वर्ण को ही पद अभिमान करने वाला है थ्रोद्लोक वा तान एवं प्रकार भेद बाजो तान वर्णन एवं प्रकारभेद भजंती थी प्रकार भेद बात अलग अलग प्रकार को प्राप्त होने वाले वर्ण ही वो अर्थेद अर्थविशेष के लिए सख्त है वर्ण का ही संकेत है नीति संकेत कर, करते संकेत होता है इतिहास तया अनुब्दत लोकबुद्धिया सिद्धवत प्रतीय पदपद प्रतीये तस् से विभाग होता है प्र, इस प्रकार मेलन से एक अर्थ अर्थक वाचक तर पद से आजान से क्या संकेतु स्थूलदशीलोकताय वर्णात्मना प्रविभाग पदत है स्वभाव एक ही है एक होने पर भी संकेत बुद्धि से स्थूलदर्शीलोक होता है स्थलदर्शीलोक के ज्ञान हित के लिए वर्णात्मना प्रविभाग बताते हैं क्या कहा ग औ विसर्ग तीन वर्ण कहा ग ट विसर्ग ऐसा कन से समझता है बच्चे को जब कुछ कहते बोलो आकाश कहो गंगा बोलो ग बोलो गंगा बोलो, गौंगा बोलो।, गौंगा बोलो। एक एक वर्ण करके उच्चारण सिखाते है इसी प्रकार अलग अलग विभाग करके ही के लिए बताते वर्णात्मना विभाग करते हैं यद्यपि स्वभाव तो पद है कि विभाग उसमें है नहीं फिर भी वर्ण रूप से कहा जाता है प्रविभाग में कहा गया तो अगर लोग वर्णात्मना विभाग विभाग माह बता प्रविभाग भाष्य में नहीं है ना? इतने है न्यूनाना अधिकान इतने ही वर्णों का मेलन हो करके इसे पद होता है अधिक नहीं एवं जातियों को उपसहर किस प्रकार उपसहार एवं जातियों से किस प्रकार क्रम, क्रम निरंतर क्रम विशेष निरंतर उच्चारण उच्चारण होता है किसी क्रम से किस बनने के बाद ही किस बनना उसमें आगे पीछे हो जाए तो पद अलग हो जाता है नैरंतर क्रम विशेष हो जाए एवं जातियों का अनुसार अनुसार मेलन मिलन का एक बुद्धि उपग्रह एक बुद्धि में संबंध होता है एक बुद्धि का विषय एक मीडम पदम इसका मिलन नहीं किन्तु बुद्धि होती है एक पदम इसी वह एक अर्थ का वाचक होता है एक से अर्थ से गोत्चक गोत्व जाति में शक्ति मन से गोत्व का वाचक कह नहीं एक अर्थ सेचक हम तो वो शब्दार नेतरातराध्यासरी इत आह यदि शब्द एक अर्थ का वाचक हुआ शब्दार्थ शब्द नेतरातराध्यास अर्थ का वाचक शब्द हुआ एक अर्थ का वाचक एक शब्द हुआ तो शब्द अर्थ का परस्पर अभ्यास एकत्व कैसे होगा अर्थ अलग शब्द अलग तो परस्पर अध्यास नहीं करी इतः संकेतस्तु पद पदा पद पदार्थ पदा और इतर तरह अध्यास रूप स्मृत्यात्मक और तो संकेत जो है स्मरणात्मक दोनों के एक अन्य अध्यास रूप है स्मृति रूप स्मृतो आत्मा से स्मृतियात्मक दिया स्मृतो आत्मा ऐसी आत्मा का स्वरूप स्मृति में जिसका स्वरूप है स्मृति तथ्य उत्तर स्मृति आत्मा आत्मा को कहा संकेत स्मृति में उसका स्वरूप अवतार्थ शक्ति का स्मरण होता है स्मृति में ही दोनों का एकत्व तो भान होता है नहीं कृत्यतव संकेत तो अर्थम अवधारे थी अभी तो स्मरे माना इसी पद की शक्ति इसमें है इतने मात्र से अर्थ ज्ञान हो जाएगा ये बात नहीं है शक्ति का स्मरण होना चाहिए स्मरे मान संकेत अर्थ को अवधारण कराएगा किसी पद का अर्थ पहले मालूम था अभी पद सुनते से समय हाँ मालूम होते क्योंकि उसका अर्थ याद नहीं अर्थात क्या है इसी पद की शक्ति किस अर्थ में ये? अभी स्मरण नहीं होता है पद सुनने मात्र से शक्ति का यदि स्मरण नहीं होगा संकेत का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ ज्ञान हो जाएगा तो उसमें पद संकेत किया गया इतने मात्र से निश्चय तो होगा अर्थ का ऐसा नहीं कृत इतव संकेत अर्थम रही थी, अर्थ को निश्चय कराएगा संकेत ऐसा नहीं अति तो स्मरियम स्मरण होने पर एक तुक्त होती अभिन्कार संकेते कथित भेद विकल्प्य स्मृतो आत्मा स्वरूपम युति में जिसका स्वरूप है संकेत का स्वरूप स्मृति में है कस्य स्वरूपम संकेतस्य से स्वरूपम संकेत अलग अस्वरूप अलग है होगा संकेतस्य से स्वरूपम तो ष्टी प्रयोग जो करेंगे संबंध में चैत्र पुत्रम् चैत्र पुत्रः चैत्र अलग पुत्र अलग है संकेत से स्वरूप कहें तो संकेत अलग और स्वरूप अलग होगा घट है स्वरूप यसे घटात्मक घट आत्मा यश्य घट आत्मा हो तो स्वरूप जिसका वो घट स्वरूप कहा जाए घटात्मक घट उसका स्वरूप ही जिसका स्वरूप घट है वो घट ही है तो घट का स्वरूप घट काज यदि कह जाए तो भिन्न होना चाहिए तो अभिन्न आकारत संकेते, संकेते अभिन्न है कथन से भेदम विकल्प षष्टी प्रयुक्त स्वरूप में ये करके ष्टि का प्रयोग किया गया ऐसे कथन से भेद करके विकल्प विकल्प शब्द ज्ञान वस्तु वस्तुशून्य विकल्प भेद अभेद में भेद का विकल्प है यह हाँ। ऐसा वर्ण अर्थ और ज्ञान का विभाग को जो जानता है सत्र स्वयं भगवती सर्वविध उसमें स्वयं करेगा विभाग में धारणा ध्यान समाधि तब तो सर्वविध हो जाता है सर्वभूत सर्वभूत के शब्द को जान लेगा भाषे में सोयम अर्थस अर्थस शब्द इतम इतर इतर ध्यान शब्द सोयम है सोयमअर्थ गौ के शब्द है गौ के अर्थ है घट जो शब्द है अर्थ है जो अर्थ है शब्द ऐसे परस्पर अध्यास संकेत तो होता है इति एवं शब्दार्थ प्रत्यय इतरे तरह अध्यासात्कीर्ण है परस्पर से मिल जाते गौरीति शब्द हो अर्थ हो ज्ञान घट को तो देखने पर घट दे है ज्ञान होगा गौ घट के शब्द है घटर्तव्य है यहषा प्रविभाग सर्वविध इनके विभाग को जो जानता है सहम करके वो सर्वविध हो जाता है ठीक टीका में अयम भी संधि सैमे होती सर्वभूत तदेव एकम अनवैध पदम उत्पाद्य कल्पित पद वाक्यम एकम अनव विदय आह इस प्रकार क्या कहा अब तक एक विकल्पित वर्ण पदह पदिर है अनवैव अवय नहीं है तो भी इसमें वर्ण विभाग की कल्पना हुई विकल्प रूप वर्ण विभाग अवयव पद उसका विष्पादन करके जिस प्रकार वर्ण रूप विभाग के बिना ही पद एक स्वतंत्र है निरवैव उसमें वर्ण का क्रम नहीं है वासना से केवल इतने पद में अमुक वर्ण है वर्ण को अलग करके बताते हैं विभाग करके बताते हैं विभाग करके स्वर्ण होता है क्योंकि अनाधिकाल से इसे वर्ण का उच्चारण होता है वर्ण का स्वर्ण होता है वर्ण को तो उसका अवयव ऐसे मान देते हैं वस्तु तो नहीं है पद अलग निरवैव इसी प्रकार कल्पित पद विभाग वाक्य नद्या पंच कला निशंति कितने पद हो गया हुआ पांच ये पांच पद अलग अलग है तो ये जो पद है ये पूरा वाक्य है नित्य वाक्य छोटे है नित्य है पांच पद मिल करके वाक्य हुआ ऐसे नहीं है तो उसमें पांच पद है विभाग करते हैं वा एक वाक्यं अनवयव वाक्य पद विभाग कल कलपद विभाग कलपीभाग यस्म तत्वाक्यत पद विभाग एक अनवय अं अवय यस्म कस्में तद्वाक्यं अनवयव वित्वादयन कण के करने के लिए कहते हैं सर्व सर्वदेश अस्ति वाक्यशक्तिभाष्य में सर्वदेश सर्व अस्थ्यशक्ति वाक्यशक्ति वाक्य पद में जैसे वर्ण में पदशक्ति पद को बताने के लिए सामर्थ्य है पद में भी वाक्यशक्तिपदेश अयम अभिसधि अभिप्राय पर शयुज्य शब्द का प्रयोग होता है उच्चारण किया जाता है को ज्ञान कराने के लिए। परम प्रति जानना चाहता है वही कहना चाहिए तदेव से परम प्रति प्रतिपिपादी प्रतिपादित प्रतिपादन करना चाहिए जो पर परे ही, इष्टम जो जानना महावास में आया आम मेरे पृष्ठे को भी आचा उत्साह आम के पेड़ कैसा है देखा जाए कॉबीदार वो पेड़ देखो कॉबीदार है इसको देखा है आम है वह वो कॉबीदार है दूसरे वो देखा है आम मेरे पृष्ठ को बीदारण आशी प्रश्न करते कुछ कहते कुछ अलग है कोई कुछ कहते हैं तो प्रश्न क्या क्या उसको सुनते नहीं उसने ऐसा कहा किसने ऐसा <laughs> कहा किसने कहा आज कहा सुबह था के उत्तर है किसने कहा पहले नहीं का? किसने नहीं कहा किसने कहा प्रश्न है वो बाकी छोड़ दिया था कब कहा आज का सुबह था उत्तर कहा किसने कहा <laughs> आज आएगा ऐसे ऐसे उत्तर ऐसे होना चाहिए प्रश्न जो किया है उसको समझ करके उसका उत्तर देना चाहिए यही कहा जाता है नहीं तो असंबंध प्रलाप प्रहलाप प्रलाप कहते संबंध की वही को प्रतिपादन वही करना चाहिए जो जानना चाहते हैं तदेव ची प्रतिपक्षित अच्छा जानना भी चाहते है क्या जानना चाहेंगे किसी प्रतिपादन कुछ जानना चाहते समझना चाहते जो उससे कुछ कुछ ग्रहण करें त्याग करें, कुछ करे अपना कुछ लाभ हो सामान्य से कभी कभी तैसे बातचीत करते कुछ ना कुछ पूछते वो तो कोई मतलब नहीं आपके पिताजी के पिताजी का नाम क्या था उनके भाई कितने थे क्या मिलेगा उसमें कुछ नहीं ऐसे पूछते कुछ कुछ बात करते समय जिनको तो बात करेंगे अच्छा लगता है क्या क्या पीछेंगे कुछ ना कुछ बात करना है व्यर्थक विवेक ऐसा नहीं करता है वही जानना चाहता यदि गोचर जानकर इसको तो छोड़ना ग्रहण करना कुछ है तो पूछना काव, का दांत कितने उसमें झगड़ा कोई कहता दो कोई कहता चार उसे करना क्या है तीनों गो चार गो दस गो आपको क्या करना तो उसमें जानने के लोग चाहते नहीं ठीक जितने हो न पदार्थमात्र तद गोचर उपादान हान उपादान का विषय केवल पदार्थवाक्य वाक्य नहीं मात्र नहीं किंतु वाक्यार्थ वाक्य का अर्थ सुनने पर कुछ करना है त्याग करना ग्रहण करना है इति वाक्यर्थ परा व सर्वशब्दाहक्यार्थ परा वाक्यर्थ है परतात्पर्य जिनका वाक्या तात्पर्य का तात्पर्य वाक्यर्थ में तेना सामर्थ्य वाक्यर्थ ही सब पदों का अर्थ है अथ ये पद से प्रयोग तत्रापि पदांतरणसा एकी एक तत्वअर्थ गम्य गम्यते न तु तो केवल केवल पद प्रयोग करते लोक में होता है केवल पद प्रयोग किया गया वहां भी अन्य पद अध्ययन करके एक करके उससे अर्थ ज्ञान होता है नहीं कि केवल से कस्मात्म तन्मात्र असाम पद सही ज्ञान कराने के लिए तथा वाक्यमें तत्रक न तो पदा ये सिद्धवा अर्थ का वाचक पद नहीं है जैसे वर्ण नहीं पद का अभी पद भी नहीं है वाक्य हीचक तत्व न तो पदा तदागत तो तमी अस्थितचक शक्ति पदार्थ एवं पदभागतया बनाना तदभागत वाक्य के भाग रूप से पद है वाक्यावाचक शक्ति तदा वाक्य के, के अवयव पदों का भी वाक्यावाचक शक्ति वाक्यर्थ को कहने के लिए शक्ति पद में है जिस प्रकार पदार्थ में शक्ति वर्णों में है पदार्थ वर्णास्थान पदार्थशक्ति पदार्थवास पदार्थ को पदार्थ कहने के लिए शक्ति वर्ण में है क्योंकि उसके भाग है इस प्रकार वाक्या कहने के लिए शक्ति वाक्य के भाग पद में है यद्यपि वर्ण पद का भाग नहीं इस प्रकार पद भी वाक्य भाग, भाग नहीं किंतु इस अनादि वासना से ऐसे उच्चारण होता है भाग जिससे व्यवहार होता है तद भागतया तो तेषापी अस्थित mm -hmm. ते एक शक्ति तेन यथा वर्ण एक सर्व पदार्थ अभिधान शक्ति प्रचित एवं पदम अकेकम सर्ववाक्या शक्ति जैसे पहले कहा था एक एक वर्ण सब पदार्थ कथन करने के लिए शक्ति से जुक्त है गौ, गौ में है गरुड़ में हे गणेश वो ओकार गो में शोचि में हे शोकमे तोयम में, में है, बहुत स्थान में एक एक वर्ण सब पदार्थ कथन करने के लिए उसमें शक्ति है इस प्रकार पद भी प्रत्येक एक एक सब स्ववाक्या कथन करने के लिए समर्थ हे शक्ति युक्त हे तदिद सर्वपदेश अस्थित वाक्यशक्तिष्य में कहा सर्वपद में वाक्य है सर्वप्रतिश्य शक्ति में वृक्ष ही चुप थे अस्थि गम्य थे वृक्ष कहेंगे तो अस्थि लोग बहुत कहते वृक्ष अस्थि घट भूतल घट क्या क्या है इसमें अस्ति अस्थि देख रही हस्ति क्या कहें आ गया ऐसे अस्ति जो कुछ भी नहीं तो अस्ति ऐसे ज्ञान होता है वाक्य हो गया न सत्ताम पदार्थ पदा तो व्यविचरते पदार थे अस्थि कैसे सिद्ध होगा क्योंकि पद का न तो अर्थ है पदार्थ है तो उसकी सत्ता अवश्य है पदार्थ यदि सत्ता के बिना नहीं सता सत्ता व्यविचरती सत्ता के बिना पदार्थ नहीं तो सता है इसलिए अस्थि में हो जाएगा टीका नृक्ष अस्थि गम्य थे अध्याहित अस्थि पद सहित वृक्ष पदम वाक्यर्थ वर्तते थी अस्थिपद उच्चारण नहीं किया वृक्ष का तो उच्चारण नहीं होने पर उसको अध्याय किया जाता है अश्रुत पद कल्पने अध्याह तो अस्तिपद के साथ वृक्ष पद मिल करके वाक्य वर्तते अस्ति इति अस्थि तक वाक्य के भाग अवयवन से वृक्ष पदम तत्र वर्तते वृक्ष पदवी वृक्ष अस्थि अर्थ में हे कस्मात् अस्थि गम्यत इत्याते, इत्याते आ, इत्याता आ, इत्याता आ, इत्याते में एक अधिक गह अस्थि क्यों ज्ञान होगा क्योंकि न सत्ता पदार्थ बही विचरती लोक वही पदा अर्थवधारण उपाय पदों के अर्थ निश्चय करने के उपाय लोकलोक मिले से प्रयोग होता है स च केवल पदार्थ अस्थन अभी सम से सर्व्या स्वयं अव्यचारदार्थ पदार्थस्य अतएव शब्दवृत्ति व्यवहार केवल पदार्थ अस्थन सर्वत्र वाक्यार्थी सर्व्या को वाक्यार्थ करते अस्थ्य के साथ मिलकर करके कवल पदार्थ सकार्तलोकल पदार्थम अस्त्यथ में अभी समस्या अस्थ्यथ के साथ मिल करके के सर्व्यात करता है लोक करते हैं स्वयं अव्यविचार सत्तया पदार्थ से पदार्थ के साथ सत्ता का व्यविचार में अव्यविचार अवश्य पदार्थे तो अस्त्य मिलकर करके शादबोध होता है अतएव शब्दवृथ्वीना व्यवहार शब्द की वृत्ति को, को जानने वाले शब्द जान्य शिविर त्यवहार स्मृतिशक्तिलक्षण शब्द की शक्ति किसी लक्षण होती वाले कहते हैं यत्र नास्ति तत्र यद क्रियापद नास्ती यत्र ये क्रियापद नास्ति कोई दुसरा क्रियापद नहीं त्र अस्थि भवती पर प्रयोग वहाँ अस्ति प्रयोग करना चाहिए अस्थिर अस्थिर हो गया सुबंध अस्थि से प्रयोग करना चाहिए परी पर शब्द है लट लकार की संज्ञा प्राचीन आचार्य आचार्य प्राचीन संज्ञा है भवती लट संज्ञा प्राचीन लट संज्ञा भवंति पर लट पर प्रयोग करना चाहिए अस्थिका तो अषातु एक धातु निर्देश अस्धातु लट पर प्रयोग करना, चाहि तो करना चाहिए क्रियापद नहीं तो अस्धातु लट पर अस्थि कहना चाहिए अस्थि का क्या अर्थ अस्थि शब्द नहीं अस्तु अवंति पर का प्रकार हो गया लट परक भवंत लट लठ पर अस्तु का प्रयोग करना चाहिए यदि अन्य क्रियापद नहीं है तो अस्थि कहना चाहिए एक तो अस्थि तो स्त और बहुचने असंति और कहा जाएगा है? क्या है स्नसो में क्या क्या है स्ना और अच्छा। असन से स्न अस्व अच्छा तो चाहेंगे ना क्या ग्रह हो स्ना क्या होना चाहिए में भी ना क्या, तो, तो, क्या तो, को तो क्या होगा ना होना चाहिए ये पर हो गया शक आदि से आरोना पर, पर हो गया स्नाश्वर और लोक अस्ति अस्थि सत सही पर क्रिया भेदाव्यभिचारी प्रातिपदिक क्रियाभेद कारकभ्य विचारे न दर्शयती प्रापदक का गौ अवृक्ष घटक पर क्रिया विशेषता अवश्य ही रहेगा क्रिया विशेषता व्यविचार नहीं करता है अभ्य विचारिक प्राप्ति करके अभी क्रियापद कहेंगे कारक व्यविचारे न क्रियाजनक कारकम कारकम कारक क्रिया कारक है तो क्रिया होगी क्रिया विशेष कहेंगे तो अवश्य कारक होना चाहिए कारक अव्यविचारिण क्रिया दशे थे कारक को व्यविचार नहीं करता है ऐसी क्रिया विशेष देखाते तथा पचती तो भाषा में तथा भाषा में न सत्ता पदार्थ व्यविचारती थी तथा न असाधना क्रिया ना नहीं असाधना असाधना क्या है समासे असाधना क्रिया असाधना ने कितने पद है असा अलग धन धना अलग है असल अलग अधन अलग असाधना एक पद है कैसे समाज होगा असाधना विग्रहपर्व असाधन विग्रह न साधना असाधन क्या कहीं विद्यम अस्या क्रिया क्रिया असाधना अदयम साधन यहां वाच्यवाच्योतरपुर असाधन क्रियास्थलिंगों से असाधना हो गया तो हो गया अजा दे असाधना क्रिया नास्ती साधने के बिना क्रिया नहीं होती क्रिया को कारे कारे को तो कर्ता से क्रियाजनक कारक कारण के बिना कार्य नहीं होगा क्रिया है कार्य उसका जनक के कारक हो साधने के बिना क्रिया नहीं होती है तथा चीते इतुक्त इतुकत सर्व कारकाण आक्षेप हो फिककों का आक्षेप हो जाएगा क पचति कम पचती कचती कस्में पचती कस्में पचती बहुत काक्षेप हो जाता है खान से। सर्व पचती फंसेका आक्षेप हो नियम के अनुवाद कहते हैं कर्त कर्मक चैत्र अग्नि तंडुलाना चैत्र अग्निना तंडुलं पचत इसे कहते हैं सब कारक का आक्षेप जब हो जाएगा तो फिर क्यों प्रयोग करते आक्षेप जाएगा नियम करने के लिए ये चैत्र पकाता है अन्य नहीं तंडुला पकाता है अन्य नहीं और अग्निना न पचती ऐसे नियम करने के लिए फिर यह शब्द प्रयोग किया जाता है नहीं तो आक्षेप से कारक का प्राप्त कार्य की प्राप्ति हो जाती है टीका नहीं पचती ही ही कारक मात्र से तदनयोग्य अवगवात पचत कहेंगे तो कारक सामान्य अन्य क्रिया के अनुयोग्य उसका ज्ञान हुआ अन्य व्यावृति परस तद वेदान अनुवाद अन्य व्यावृत्ति करने के लिए तद वेदान कारक वेदान कारक विशेषों का कथन अनुवाद किया जाता है प्राप्त हो गया पचतिक मात्र से सब कारक सामान्य प्राप्त हो गया कस कस्चित के नचित कंचित पचती अर्थ प्राप्त हो गया सब प्राप्त हो गया तो अन्य व्यावृत्ति पर अन्य है चैत्र पचती कहेंगे चैत्र कहेंगे तो चैत्र अन्य की व्यावृत्ति होगी तंडुल कहेंगे तो तंडुलने की व्यावृत्ति होगी अन्य व्यावृत्ति पर तो तद भेदान अनुवाद हो तदेद हो गया कारक भेदान कारक के विशेषज्ञ अनुवाद कथन पचती कहने के बाद चैत्र अग्निना तंडुलना जो कहती अनुवाद हुआ कार के विशेषज्ञ अनुवाद अन्य की व्यावृति करने के लिए तद तो भेद वाक्या भे वाक्या वा भिन्न भिन्नाल होता है तथा अनपेक्षा पदों वाक्यार्तमान दृश्य थे वा पद कहीं कहीं दूसरे के अपेक्षा नहीं करके भी वाक्यार्थ में प्रयोग होता है दृश्यते सुतरा अस्थिवाक्यशक्ति पदा इसलिए पद में है कहीं कहीं अने पद की अपेक्षा नहीं करके क्या में रहता है इसलिए वाक्य सत्य दृष्ट वाक्य में कर्त कर्म करना चैत्र तंडुलाना अनुवाद निवादी दृष्ट वाक्या पदरचना वाक्या पदरचना पद की रचना होती श्रोत्रिय संदोधि सूत्रे है श्रोत्रिय ये सूत्र है ंश संदोधिते का आंसर अनुसार चय श्रोत्रियंश संदोधित बनता है सूत्र है ना नहीं सोत्रियत शब्द को स्रोत्र आदेश हो जाएगा घएगा घन श्रोत वेद पढ़ने वाला होता है सूत्रिय प्राणायधारे जीवती का क्या प्राणायधारे जीव प्राण यह तो सूत्र नहीं है इसे वाक्य बनाते विग्रह करते हैं वाक्य पदार्थ अभिव्यक्ति पदार्थों की अभिव्यक्ति होती तथा पदम प्रविभ्य व्याकरणीय क्रियाभाषक कारकभाषक वा विवाह कर पद को व्याकरण प्रकट करना चाहिए विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहिए वि आकरण व्याकरण अलग अलग बताना चाहिए ये क्रियावाचक अथवा कारकवाचक टीका नवता श्रोत्रियापतंत्र नावदस्यादीस अस्वती तथा चाहिए वाक्यवय कल भाव न चेतावता श्रोत्रियों संबोधित हो छ वाले वाले स्वतृ किय पद केवल कहेंगे अन्य पदार्थ अर्थबोध नहीं होगा स्वतंत्र से तो खाली कह दिया तो अन्य पदार्थ के आवश्यकता है क्रियापद की स्वतंत्र से एवं विधा अर्थ प्रत्यायन ज्ञान नहीं करेगा ज्ञापन नहीं करेगा कब तक या वोत अत्यादि अभिशमास न नावत अस्त्यादि अभि समापो बहती अस्त्यादि पद के साथ इसका मेला नज तक नहीं होगा सूत्रिय कह दिया श्रोत्रिय के आगे क्या समझना श्रोत्रिय आगमिषति श्रोत्रीय दृष्ट सूत्रिय अस्ति कुछ ना कुछ क्रियापद चाहिए जब तक क्रियापद के साथ संबंध नहीं होगा अर्थ ज्ञापन नहीं होता है इसलिए वहाँ भी अस्थिय अर्थ अध्याय करना पड़ेगा तथा तो चाहती वाक्यवयव श्रोत्रे भी वाक्य कायव हो गया कलितमेव ये वाक्य वाक्यवयव से तो अर्थ अध्ययन करना पड़ेगा सैदे तदावत वाक्यशक्ति कृतंतरी वाक्य पदमी वाक्यशक्ति तो वक्योचारण तो से क्या प्रयोजन कृतना फल वाक्य क्रेम प्रयोजन ना <coughs> तेभ्य तदर्थवसायाद्य पदे वाक्या तक्ये पदार्थिव्यक्ति होती है पदार्थ का वाक्य में पदार्थ क्या केव्यक्ति होती उक्तमेतत् न कव पदारदारपीस प्रतीयते नाव पदातरेत का पदार्थ प्रतिपीस प्रतिपादित तो मिच पदार्थ तो केवल पद से प्रतीत तो नहीं होता है जब तक तो एत तो तो पदांतरण अभी समस्याते जब तक तो अन्य पद से संबंध नहीं होता है तब तो तक तो तो न नवत एक तथा तो पदांतरण अभी समझ्यते अन्य पद का संबंध जब तक तो नहीं होता है प्रतिपादित मिश तो, तो ज्ञान नहीं होता है घटक हो गया आगे क्या करना है द्रष्टव्य प्रक्षेप्य निर्मातव्य क्या करना है है बहुत कुछ अस्थि द्रष्टव्य इत्यादि बहुत कुछ अध्ययन हो सकता है जब तक क्रिया कि संबंध नहीं होता है जब प्रतिपादित तो मिष्ट अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तथा पदापृत्य कलिता चपोधृत्य तक देश कारक्रिया तत्पदम विभाग कल्पना व्याकरणीय व्याकरण को अलग अलग पद अवय रूप से कल्पित है वाक्यर्था से अपृत्य वाक्यर्थ से हटा करके तद एक देशम उसके वाक्य के एक दश कार्यको क्रिया का पद हो प्रकृत आदि विवाह को कल्पना है एक पद लिया उस पद लेकर के प्रकृति प्रत्यय विवाह करके व्याख्या करनी चाहिए नद्या स्थिर फलानी सन्ती एक पद ले लिया प्रकृति नदी आगे प्रत्यय क्या है हाँ देर नहीं होना चाहिए नद्या ले लिया प्रकृति नदी और प्रत्यय क्या है से षष्टी भी है ऐसे उसके बाद उसको सिद्ध करने के लिए व्याख्या करनी चाहिए किमर्थम पुनरेतावता ओम पूर्ण मद